करण आरंभ होने का है इसमें शारीरिक न्याय संग्रह पूर्व पक्ष और, और उत्तर पक्ष का तात्पर्य क्या है इसको विस्तार से न्याय संग्रहार ने बताया कि ब्रह्म नहीं हो सकता और शास्त्र योनी भी नहीं हो सकता सर्वज्ञता के लिए जो जो कारण है शास्त्र योनित्व के लिए जो कारण है उसमें ब्रह्म के लक्षण से संबंध नहीं बैठता है इसलिए सर्वज्ञ नहीं हो सकता यह कहा तो तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ नहीं होने से फिर का सृष्टिकर्तृत्व उपाधानित्व तो भी नहीं हो सकेगा ये कहना चाहता हूं इसमें पौरुषेय जो शास्त्र है उसमें जो सर्वज्ञता देखी है उसमें ये दिखाई पड़ता है कि जितने शास्त्र रचयिता होते हैं वो अपने ग्रंथ से ज्यादा जानने वाले होते हैं ज्यादा जानकर के बाद में लिखता है इसलिए इससे अनुमान हो जाएगा सर्वज्ञ कल्प वेद जिससे निकला हो वो और भी सर्वज्ञ हो ये अतिशय सर्वज्ञत्व उस कारण में आ जाए तो इसके लिए लौकिक दृष्टान्त देकर के यहाँ भी समझाएंगे कि सर्वज्ञ ब्रह्म होता ही है इसके लिए अधिकरण आरंभ करना है पहले ठीक आ सूत्रांतरम अवतारियन पूर्व सूत्रा संगति महा सूत्रांतर को अवधारण देते हुए पूर्व सूत्र के साथ पूर्वापर संगति दिखाते हैं। तो अनंतर विषय में विषय का संबंध उपस्थित करना संगति है तो अनंतर अभिदायक जोड़ा विषय उसका पूर्व के साथ क्या संबंध है इसको संगति कहते संगति दिखाते हुए वाक्य मिलते भाष्य वे का। जगत कारणत्व प्रदर्शन न सर्वज्ञ ब्रह्म उपक्षिप्तम पूर्व सूत्र में जन्माद्यतः इस सूत्र से जगत कारणत्व का प्रदर्शन करके जगत कारण क्या है ये दिखाकर सर्वज्ञ ब्रह्म उपक्षिप्तम सर्वज्ञ ब्रह्म है आयता कहा गया ऐसा स्थापित किया गया था तो सर्वज्ञ ब्रह्मा जगत का कारण होना चाहिए ये स्थापना हुई थी पहले कहा सदैव दृढ़ उसी को ही दृढ़ करता हुआ ये सूत्र है यानी पूर्व सूत्र में जो कहा गया है उसकी पुष्टि के लिए ये सूत्र दिया गया और एक प्रमाण देना चाहे उनकी ब्रह्म सर्वज्ञ है इसी के सूत्र है शास्त्रो ने शास्त्र योनित्वाद में दो पद का समास है एक शास्त्र दूसरा योनित्वाद योनित्व शब्द में ये दो में योनित्वाद कहा इसमें समास करना है तो शास्त्र का योनि, शास्त्र का कारण शास्त्र जिससे निकलता है ऐसा एक समास अर्थ होता है शास्त्र से योनी ही शास्त्र का कारण ऐसा एक अर्थ आगे कहेंगे, शास्त्र का वो कारण है और शास्त्र है योनि जिसका ऐसा बमरी ही भी करेंगे। शास्त्र योनिर्यस्य स शास्त्र ही तत्व उसमें रहेगा शास्त्रोनित्व हेतु में शास्त्र तो दोनों अर्थ करेंगे उसका दूसरा अर्थ होगा कि शास्त्र से ही जिसका ज्ञान होता है शास्त्र ही कारण है जिसका शास्त्र ही प्रमाण है जिसका वो ब्रह्म ये बहुरे ही में आ गया और शास्त्रस्य से योनि ये कहने पर शास्त्र का कारण ऐसा अर्थ आ गया शास्त्र जो हमको प्राप्त हो गया है वो जिस कारण से आ गया वो शास्त्र का कारण इस प्रकार से दोनों अर्थ करेंगे भाष्य का ठीक आदि सर्वकार ब्रह्मलक्षण सूत्र यदा प्रधानदो अदिव्याप्ति निराशाया तदल लब्धम सर्वज्ञत्व अर्थाद उक्तम सर्व कारणत्व ब्रह्म लक्षणम सूत्र यदा सर्वकारणत्व को ब्रह्म का लक्षण रूप से सूत्रित किया गया जन्माद्यथा सूत्र में सर्व कारण ब्रह्म है ये सूत्रित किया ब्रह्म का लक्षण है ऐसा अब वो लक्षण को प्रधानादो अधिव्याप्ति निराशा है वो लक्षण प्रधानादि में भी अधिव्याप्त हो जाएगा क्यों क्योंकि सर्वकारणत्व प्रधानादि भी है प्रधान आदि को भी सर्वकारण माना जाता है इसलिए सर्वकारणत्व तो प्रधान आदि में रहने से उसमें भी वो चला जाएगा इसलिए प्रधान आदो अधिव्याप्ति निराश आया प्रधान आदि में अधिव्यापति का निराश करने के लिए उसमें अधिव्याप्ति हटाने के लिए तदबलब्ध्मज्ञत्व अर्थात उत्तम उससे प्राप्त जो सर्वज्ञत्व है तदबलतम पूर्व सूत्र के बल से प्राप्त हुआ जो सर्वज्ञत्व है वो अर्थाद उत्तम वो अर्थ से कहा गया यानी सर्वज्ञ हुए बिना वो ब्रह्म कारण नहीं हो सकता यदि ब्रह्म को कारण सर्वज्ञ कारण नहीं मानेंगे तो प्रधान आदि में अधिव्याप्ति होगा प्रधान प्रकृति है प्रकृति को साझे लोग कारण मानते हैं किंतु प्रगति जड़ है तो सर्वज्ञ कहने से वो फिर उसमें अधिव्याप्ति नहीं होगी यह अर्थात कहा गया तात्पर्य से ऐसा सबको तो समझना है कि साक्षात् शब्द में वहां जन्माद्य में सर्वज्ञत्व लक्षण नहीं कहा किंतु तो अर्थ से समझना पड़ेगा तात्पर्य से समझना पड़ेगा तदेव अत्र साध्य उसी को यहां सिद्ध किया जाता है उस सर्वज्ञता को तथा च आर्थिक प्रतिज्ञा अस्त संगतिर इसलिए अर्थाद प्रतिज्ञा करके शब्द से प्रतिज्ञा नहीं करने पर भी अर्थात प्रतिज्ञा करके ये पूर्वापर संगति लग जाएगी तो वहां जो कारण कहा गया उसमें और एक लक्षण सिद्ध करना वहां केवल सर्व कारण रूप से कहा गया है अब उसमें सर्वज्ञत्व तो लक्षण सिद्ध नहीं हुआ वो यहां सिद्ध करना है संगति हो जाएगी वेदा नि तदकर्तृत्व विश्वकर्तृत्वयोगा न तो सर्वज्ञताशंक्य शंका हो जाती है वेदानाम नि वेद तो नित्य है तो वेद में नित्व है तदकर्तृत्व तो उसका कोई कर्ता की आवश्यकता नहीं वेद नित्य होने से नित्य को बनाने की आवश्यकता नहीं तो विश्वकर्तृत्व होगा तो उसके कर्तृत्व नहीं होने से वेद को बनाने की आवश्यकता नहीं है ऐसा सिद्ध होने पर विश्वकर्तृत्व नहीं बैठ पाएगा क्योंकि तो विश्वकर्तृत्व के अंतर्गत कर वेद कर्तव्य भी आएगा वेद वेद भी तो विश्व में ही है ना सारे जगत कहने पर वेद भी तो हो गया इसीलिए वेद नित्य आप मानते हैं तब तो आपका विश्वकर्तृत्व लक्षण ब्रह्म में नहीं बैठेगा क्योंकि वो वेद को नहीं बना रहा बाकी को बना रहा और वेद भी विश्व के अंतर्गत है तो विश्व विश्वकर्तृत्व आयोग विश्वकर्तृत्व मैंने सर्वकर्तृत्व संपूर्ण कर्तृत्व नहीं बैठेगा न तेनात्य सर्वज्ञता तब तो सर्वज्ञता भी उसमें नहीं आएगी सर्वज्ञता मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो वेद को तो नहीं बना रहा है वेद को छोड़ के इतर को बनाया भले ही इतरों का ज्ञान उसमें हो किंतु वेद का ज्ञान नहीं रहेगा क्योंकि वेद तो नित्य है वो उसको भगवान ने नहीं बनाया जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है वो ब्रह्म नहीं बनाया नहीं बनाने पर उसमें सर्वज्ञता की आवश्यकता है सर्वोच्चता मैंने सबको जानना चाहिए सबका मतलब सब लेना चाहिए वेद सहित सभी को लेना पड़ेगा अब यहाँ वेद को नहीं बनाया जाता है वेद नित्य है ऐसा माना जाता है ऐसा जानते हैं कि वेद नित्य है तो नित्यत्व तो होने पर उसको कैसे बनाएंगे बनाने की आवश्यकता नहीं, नहीं नित्य जो होता है उसको बनाया नहीं जाता है तो अब ऐसे स्थिति में विश्वकर्तृत्व सर्वकर्तृत्व जो लक्षण कहा, वो ब्रह्म में नहीं आ सकेगा इसी आशंका ऐसी आशंका होने पर स्रौद प्रतिज्ञा एवं संगति तो श्रुति की प्रतिज्ञा से ही यहाँ संगति लगाते हैं श्रुदी जो प्रतिज्ञा की है श्रुदी की जो प्रतिज्ञा है वो है कि अस् भौधो भोधस्थ विश्व इत्यादि प्रतिज्ञा और अथवा यदो वाईमानी भूद आ जा भी प्रतिज्ञा है हाँ उसमें ये सब कुछ उसी से ही उत्पन्न होता है यदा यदो वाईमानी भोध आदि जो कुछ भी है तो श्रुति जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो प्रतिज्ञा जो का त्योही है वो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ उस प्रतिज्ञा को ही यहाँ संगति लगाना एक प्रतिज्ञा के लिए अनेक हेदु दे सकते हैं हेतु का विस्तार हो सकता है हेतु में विशेषण जोड़े जा सकते हैं ऐसे सब कार्य हो सकता है इसीलिए एक प्रतिज्ञा करने पर उसका ही विस्तार है पूरा ब्रह्मसूत्र ही उसका विस्तार है उसी प्रतिज्ञा का सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ ऐसा करते हेतु तो एक दे दिया जन्मादि अश्यता इतना हेरु दिया अब आग उससे आगे भी हेतु देना चाहते हैं ये शास्त्र योजि ये भी हेतु है इसलिए भी ब्रह्म को ही कारण मानना पड़ेगा तदेवा का। तदेव इत्यादि का कहा द्रढयन्नाह दृढ़यिकार कहते हैं तदेव तदेव मैंने पूर्व प्रतिज्ञाथको ही दृढ़ करते हुए ये कह रहे हैं वेदा निप्रह्मण तत्कर्तृत्व उत्या तदेव जगत हेतुत्व सर्वज्ञत्वत्र दृढ़ी क्रिय क्या किया जाता है वेदा नाम नित्य वेद नित्य होने पर भी वेद को नित्य यहां के पूर्व पक्षी भी मानते हैं हम भी मानते हैं इस दादी भी मानते हैं दोनों वेद को नित्य मानते हैं कि वेद नित्य है और अपौरुषे है ये पूर्व मीमांसक उत्तर मीमांसक दोनों मानते हैं यही दोनों पक्षों के अनेक साम्यदा है एक साम्यदा यह है दूसरा श्रुतिलिंगा आदि की साम्यदा भी है और जो वाक्य प्रक्रिया है वाक्य प्रकरण आदि की जो प्रक्रिया उसको भी हम पूर्व से लेते हैं बहुत सारे पूर्व से लेते केवल अधिकारी के विषय में भेद है अधिकारी के विषय में भेद है और साधन के विषय में भेद है कर्म के विषय में भेद है और फल के विषय में भेद है ये सब भेद है किंतु सिद्धांत के विषय में कुछ साम्यदा प्रमाणों के विषय में भी बहुत भेद है द्रव्य आदि के विषय में भेद है ये सब भेद है और प्रमाण तो अपने दर्शन में अलग अलग माने हैं, तो जैसा भी माना उसमें भेद है लेकिन कुछ तो साम्यदा भी है अब जैसे प्रमाणों में भी एक पक्ष का प्रमाण हम भी स्वीकार करते हैं दूसरा पक्ष का स्वीकार नहीं करते ऐसे ऐसे है लेकिन मुख्य जो मुख्य जो सिद्धांत है जो कि वेद अपौरुषेय है और वेद का एक एक शब्द में प्रमाण है अन्य कोई प्रमाण से वो प्राप्त नहीं होता और वेद स्वद प्रमाण है प्रमाण अंदर की अपेक्षा करके उसको नहीं लिया जा सकता वेद नित्य है इत्यादि के विषय में जो भी कहा गया वो सब हमारे लिए अनुकूल होता है क्योंकि दोनों का एक ही है तो वेदान नित्य अभी इसलिए आप ही लगाया आप भी बोलते हैं वेद नित्य है हम भी मानते हैं वेद नित्य है इसलिए वेद नित्य होने पर भी अब नित्य वेद है ऐसा मान लो तो ब्रह्मण तत्कर्तृत्व संभव उक्त्या अब ऐसे में ब्रह्म से उसकी उत्पत्ति है ऐसा कहा गया वेदों की उत्पत्ति ब्रह्म से है ऐसा वाक्य प्यता अस्थ्य महतो भूत से निश्वसीद वेद इत्यादि वाक्य से उस ब्रह्म से उत्पत्ति है वेदों की ऐसी सुनाई पड़ती है तो तत्कर्तृत्व संभव अवत्या उस कथन के द्वारा तदेव जगत हेदुत्व कृतम सर्वज्ञत्व दृढ़ी क्रिया अब उसी को ही नित्य वेद को उसी के माध्यम से उत्पत्ति दिखलाकर यहां शास्त्र क्या कहना चाहता है जो प्रतिज्ञा हुई है क्या जगत का संपूर्ण कारण वही है यह प्रतिज्ञा को सिद्ध करना चाहता है और साथ में सर्वज्ञत्व एक विशेषण भी जोड़ना चाहता है जो संपूर्ण जगत का कारण है वो केवल कारण मात्र नहीं है वो सर्वज्ञ भी है सर्वकर्तृत्व जिसमें है उसमें सर्वज्ञता भी है सर्वज्ञात भी है ऐसा लक्षण उसमें जोड़ना चाहता है कारण मात्र सिद्ध होने पर उसमें सर्वज्ञता आदि नहीं आएगी इसलिए उसमें जोड़ दिया ये इधर बल कर दिया अब क्या है यहां दो स्थिति हो गई एक तो वेद निच्य है दूसरा ब्रह्म से उत्पत्ति भी मानते हैं तो इसको कैसे समझाएंगे तो उसको आगे बताए आगे बता रहे हैं टीका में तेन हेतु साधन द्वारा तदीय साध्य साधना युक्त अस् श्रौत्या प्रतिज्ञाया इति भाव इसी हेतु साधन के द्वारा इस प्रकार से ब्रह्म को वेद का भी कारण बताकर इस साधन, साधन के द्वारा ये हेतु सिद्ध कर रहे हैं शास्त्र ये हेतु है इस हेतु को सिद्ध करके सदीय साध्य साधना अस्त श्रवत इस साध, साधन के द्वारा जो शास्त्र रूप जो साधन है हेतु है इसके द्वारा पूर्व में जो निश्चय पूर्व में जो कही गई प्रतिज्ञा है उस प्रतिज्ञा को स्रउदी प्रतिज्ञा यद तो वायु मानी भूता निजाएं ये जो प्रतिज्ञा है उसके यहां संगति बन जाएगी वो वहां पहले प्रतिज्ञा हो गई थी उसमें एक हेतु भी पहले बताया गया था अब दूसरा हेतु है उसको दृढ़ करने के लिए ऐसे संगति बन जाएगी अस्त महद इत्यादि वाक्य ब्रह्मणों वेदकर्तृत्व न साधयती उदा प्रसंगा वेदस्थपेक्षा प्रसंगाभ्या यहां सूत्र लाने की क्या स्थिति थी इसके विषय में टीका करता है एक वाक्य आता है बृह दारण्यूपरषद में इत्यादि वाक्यम इवाक्यम अस्त विश्व इत्यादि जो वाक्य है ये वाक्य ब्रह्मनो वेद ब्रह्म को वेद का कर्ता मानता वेद को ब्रह्म बनाया ऐसा मानता है ब्रह्मणो वेद कर्तृत्व न सार्वज्ञ न साधयती सर्वज्ञता को सिद्ध नहीं करता है उत साधयति ये हो गया। ये वाक्य सर्वज्ञता सिद्ध करती करता है या नहीं करता ये श्रुति वाक्य है तो ये श्रुति क्या कहना चाहती है क्योंकि सुधि तो, तो आई है और वेद को आप नित्य भी मानते हैं और उससे उत्पन्न भी बता रही है ऐसे स्थिति में सुधि का तात्पर्य क्या है क्या कहना चाहती है सुधि तो, तो साधय थी न साधयति क्या सार्वजन साधयति न वा साधयती हाँ यदि वेदस्य से तो प्रसंगा प्रसंगा अप्रसंगाभ्यास वेद को सापेक्ष मानकर और नहीं मानकर दोनों स्थिति है सापेक्ष मानना मन सृष्टित्व संबंध से ब्रह्म के अपेक्षा मानना वेद को और नित्य मानने पर निरपेक्ष होना ऐसी तो स्थिति में शंका हो जाती है कि एक तरह तो सापेक्षता दिखाई पड़ रही है कहा अस् महोद्य इस वाक्य में और वेद नित्य है ये सिद्धांत की मान्यता भी है तो सापेक्ष हो क्या निरपेक्ष हो गया निरपेक्ष होना मन कोई कारण से उत्पन्न नहीं होना और सापेक्ष होना मन ब्रह्म से कारण से उत्पन्न ऐसे स्थिति में संदेह हो गया तब संदेह होने पर पाणिजीवन अर्थम दृष्टि कर्तृत्व वेद से पौरुषेय सापेक्ष न साधयदी प्राप्ते तब ऐसा प्राप्त हुआ ये संदेह होने पर ब्रह्म वेद सापेक्ष है कि निरपेक्ष है कारण से उत्पन्न होता है कि नहीं होता है वो वेद में जो वाक्य आया अस् महधोभूत ये वाक्य सर्वज्ञता को सिद्ध करता है या नहीं करता है इस प्रकार संदेह हो गया संदेह हो गया तो कुछ तो पक्ष आएगा निर्णय होगा तो निर्णय में पूर्व पक्ष ये कहेगा कि पाणी आदि पर अर्थम दृष्टि कर्तृत्व वेदस् पाणी मारतीय पाणनी जी ने व्याकरण बनाया हाँ तीन हजार नौ सौ सतानवे सूत्र बनाया कोई सतानवे बोलते है कोई चौरानबे बोलते तो इतना सूत्र बनाया है चार हजार में दो चार सूत्र कम है तो ये सूत्र जो बनाया है वो सारे सूत्र में अर्थ है वो अर्थ व्याकरण शास्त्र से संबंधित है व्याकरण को सिद्ध करता है संस्कृत भाषा को सिद्ध करता है कुछ स्वरों के बारे में वेद के स्वर के बारे में है और फ्रीलिंग पुलिंग आदि का नियम है कालों का नियम है सब विस्तार है बहुत कुछ है तो ये सारे उन्होंने पहले जान के किया है पाणिन्यदिवद पाणिन्यदि सर्वज्ञ कल्प आचार्यों के समान अर्थम दृष्ट अर्थ को देख करके किया जब लौकिक प्रमाण को हम मानते हैं तब अर्थ को लेकर के आपको वाणी कहनी पड़ेगी श्लोक हाँ। है ना धारणिक लौकिका नाम तो साधू नाम थो अनुधावती ऋषिणाम पुनराज्याम अर्थम वाघ अनुधावती ऐसा होता है धार ही कवि ने सहा देखिए लौकिका दुसाधूनाम ये दु लौकिक व्यक्ति लोक में जो उत्पन्न विद्वान होते हैं वो साधु होते हैं सज्जन होते हैं वो वाणी कहते हैं सत्संग आदि करते हैं दूसरे को अध्यापन कराते हैं तो लौकिका दुसाधूनाम दु घ अर्थ अनुधावन वाणी को क्या करना पड़ेगा अर्थ के पीछे जाना पड़ेगा अर्थ को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा फिर वाणी करनी पड़ेगी तो अर्थ जाने बिना वाणी नहीं कह सकते अर्थ जाने बिना वाणी कहेंगे तो व्यर्थ हो जाता है उसको लोग प्रयोजन मानते ये मूर्खानंद है ऐसा बोले तो ऐसा करते उसको ये कहते तो अर्थ के अनुसार वाणी चलेगी किंतु आद्याना ऋषि जो ऋषि होते हैं महर्षि आद्य महर्षि होते हैं तो ऋषि पुनर नाम पुनराद्याम ऐसे जो होते हैं उनका क्या होता है वार्थम वाग अनुदावती जो अर्थ है वाजम अर्थो अनुदावी वाजम अर्थो अनुदावी वाणी के पीछे अर्थ चला जाता है उन्होंने बोल दिया तो उसका अर्थ करना पड़ेगा उल्टा नहीं कर सकते वो बोल दिया बोल दिया बस तो वाजम अर्थो अनुदावी वाणी के पीछे अर्थ चला जाता है ऐसा होता है तो ये दोनों तरफ अलग अलग है तो यहाँ पाणिन आदि जो ऋषि है इनकी वाणी अर्थ के अनुधान करती है अर्थ के पीछे जाती है अर्थ को पहले देखा बाद में बनाया और ऋषि नाम पुनराध्याना वेद में ऐसा होता है वेद में कह दिया तो वो वाणी हो गई अर्थ को आप उसके अनुसार लगाना पड़ेगा आपको पहले उसका अर्थ क्या है समझने की तैयारी करनी पड़ेगी उसके बाद अर्थ लगाना पड़ेगा ऐसा होता है तो यहां आदि महर्षि का दृतान देकर के कहते हैं कि उन्होंने अर्थ तो देखकर कर्तृत्व तो आ गया क्योंकि कर्तृत्व तो आने पर अर्थ को देखना पड़ेगा जैसे पाणिन्यादि ऋषि है अब ऐसे स्थिति में वेदस्य पौरुषयत्वेन पौरुषयत्व न तब तो वेद पौरुष ही हो गया क्योंकि अर्थ के अनुसार वाणी को बनाया है तब तो पौरुष ही हो गया जो उसको समझना पड़ेगा समझने के बाद बनाना पड़ेगा ऐसे में पौरुषय होने से सापेक्ष सापेक्ष हो गया कि पुरुष जो बना रहा है पूर्व ज्ञान को अपेक्षित करता है उसको अपेक्षित करके अर्थ ज्ञान को जान करके वो अर्थ के अनुसार बनाता है इसलिए वेद सापेक्ष हो गया सकारण हो गया सकारण होने का अर्थ हो गया अनित्य नित्य नहीं हो सकता न साधि जी प्राप्त तो वो सर्वज्ञत्व को सिद्ध नहीं कर सकता क्योंकि दो विकल्प था सर्वज्ञत्व तो सिद्ध करेगा कि नहीं करेगा तो ऐसे स्थिति में सर्वज्ञ तो सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि पाणि आदि ऋषि भी सर्वज्ञ नहीं है सर्वज्ञ नहीं मानते जितने लौकिक ऋषिया है सारे असर्वज्ञ हैं वो सर्वज्ञ कल्प तो है लेकिन सर्वज्ञ नहीं ऐसे स्थिति होने पर यह प्राप्त तो हो गया पूर्व से तब सिद्धांत महा तब यह सिद्धांत सूत्र का प्रणयन हुआ कि शास्त्रोन ये कहा न केवलम जगत योनिवाद सार्वज किंतु शास्त्रोनिवाद भी योजना यही सारे वाक्य की योजना है पहले एक फिर दिया था कि केवल जगत का कारण होने मात्र से सार्वज्ञता नहीं है किंतु शास्त्रोनि होने के कारण भी वो ब्रह्म सर्वज्ञ है अत्र च वेदकर्तृत्वक्त अनुमान ना? य अंगीकार शास्त्र प्रवृत्ते अत्रेद कर्तृत्व तो वेद का कर्तृत्व तो कहा गया अस महदो भूत इत्यादि से वेद कर्तृत्व तो कहा गया अथवा इस सूत्र में उसी का अर्थ लिया गया है अस् महदो भूत से ये जो वाक्य है इसका अर्थ लेकर के कहा पहले कहा था न वेदात वाक्य ग्रथनाथ्वा तो वेदांत वाक्यों को ग्रथन करके ही सूत्र बनाएंगे इसके पीछे कोई ना कोई वेदांत वाक्य होगा वो अस्त महोदय भूदस्त इत्यादि वाक्य है तो ऐसे में वेद कर्तव्य वेद का कर्तृत्व कर रहा है ऐसे कहने से वेदुप्त इस जो ये जो कथन है इसका मान मेय अंगीकार उसका प्रमाण मान करके उसका कोई मेय होना चाहिए क्योंकि प्रामाणिक वाक्य आया प्रामाणिक वाक्य आया तो उसका कोई अर्थ होता है अर्थ के बिना कोई वाक्य नहीं आएगा तो अर्थ है वो अर्थ को अंगीकार करके शास्त्र प्रवृत्ति है उस शास्त्र की प्रवृत्ति ऐसी होती है अस्य इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य सर्वज्ञ ब्रह्मणी ये श्रुति आदि की संगति इस प्रकार लगाना भूल रहे क्यों क्योंकि कई प्रकार की संगति के बारे में कहा ना तो श्रुति संगति है अधिकरण संगति है पाप संगति है और अध्याय संगति है कई प्रकार की संगति होते है एक सूत्र लगा दे समय सारे संगति लेखने पड़ेगा तो सुधी के संगति इस प्रकार से है क्योंकि तो ऐसा वाक्य आया तो उस वाक्य का अर्थ इसके साथ कैसे जोड़ा जाएगा इसको देकर के सुधी ने इस प्रकार से कहा इत्यादि अस् इत्यादि वाक्य जो है ना अस् महोभूत ये जो वाक्य इत्यादि वाक्य स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य इसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग है अस्य महदोभूत महदोभूत शब्द से ब्रह्म को लिया गया है वो सर्व व्यापकतम है बृहतम है उसमें स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है तो उसमें सर्वच्छ ब्रह्म समन्वय वो वाक्य सर्वज ब्रह्म में समन्वय को दिखा रहा क्योंकि सर्वज्ञ हुए बिना यह सर्वज कल्प शास्त्र को नहीं बनाया जा सकता इसलिए वो सर्वज्ञ है ब्रह्म सब कुछ जानता है आगे का पीछे का सब जानता है अभी जितना हमने जान लिया वो भी जानता है आगे होने वाले को भी जानता है और ब्रह्म तक का सबको सबका ज्ञान है आत्मा का ज्ञान है सूक्ष्म का ज्ञान है स्थल का ज्ञान है सब सभी ज्ञान है तो ऐसा सर्वज्ञता है उसमें समन्वय उत्ति है संगत यहाँ ऐसे तृतीयार्थिंग यथा संभव आप लगाना यही सूद्यादि संगति है फलम तो यहां पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष करते समय उसका फल कथन करते जैसा वो शारीरिक न्याय संग्रह ने कहा था पूर्व पक्ष का क्या सोचना है उसका क्या तात्पर्य है और सिद्धांत का क्या तात्पर्य दो है? दोनों को कहते हैं उसको फल करते जैसा पूर्व पक्ष का तात्पर्य था दोने पर ब्रह्म छात्र योनी नहीं हो सकता है और कारण भी नहीं हो सकता है यही तो तात्पर्य है। उसका तात्पर्य होता है फलंतु पूर्व पक्षे ब्रह्मण सर्वज्ञत्व अनिर्णय सर्वज्ञत्व का निर्णय नहीं कर सकता यही पूर्व का तात्पर्य अच्छा सर्वज्ञत्व अनिर्धारण सर्वज्ञत्व का निर्धारण नहीं होता है यही पूर्वपक्ष का तात्पर्य है उत्तरत्र निर्धारण और सिद्धांत का तात्पर्य है कि सर्वज्ञत्व का निश्चय हो सकता है ये शास्त्र यौनित्व वाक्य को लेकर सर्वज्ञत्व निश्चय हो जाएगा यही दोनों का फल है शास्त्र यौनित्व से सर्वज्ञता हेतुत्व वक्त अब सूत्र को लगाने के लिए शास्त्र योनित्व ये जो हेतु है इसमें सर्वज्ञता हेतु बैठा हुआ शास्त्र योनि होने से वो सर्वज्ञ होगा ऐसा सिद्ध करना है सर्वज्ञत्व साध्य है शास्त्र योनित्व हेतु है ब्रह्म में सिद्ध करना है ऐसा उसको कहने के लिए शास्त्र विश्नेष्टि ये कौन सा शास्त्र के आधार पर कह रहे हैं उस शास्त्र का वाक्य दिया जाता है उस शास्त्र का वाक्य दे करके उसके बारे में आप चिंतन करेंगे तब तो वो आपको यह सिद्ध हो जाएगा सिर्फ महत इत्यादि से कहा भाष्य में महत ऋग्वेदादे शास्त्र अनेक विद्यापृंहित प्रदीपव सर्वाथ अवध्योतिन सर्वज्ञ कल्प से ब्रह्मा ये ब्रह्म वाक्य है इस सूत्र महदहा ऋग्वेदादे ऋग्वेदादि महद ग्रंथ है अभी तक जितने ग्रंथ प्राप्त हुए हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना है तो ऋग्वेद आदि महद ग्रंथ है उसमें बहुत कुछ ज्ञान है ऐसे ऋग्वेदादि का शास्त्र ऐसे शास्त्र है वो ऋग्वेदादि शास्त्र है अनेक विद्यास्थान उपवृंगित क्योंकि ऋग्वेद आदि को इसलिए लिया सामान्य रूप से शास्त्र कहने से बाकी श्रुति आदि स्मृति आदि भी आ जाएगी किंतु केवल हमें श्रुति को लेना है यहाँ इस दृष्टि से यहाँ शास्त्र के विशेषण के रूप में ऋगुवेद आदि को कहा अनेक विद्यास्थान उसमें अनेक प्रकार की विद्या है विद्यास्थान माने विद्या का अनेक विद्यास्थान विद्यास्थान कौन कौन है ये शास्त्र में कहा गया है उन वो सारे विद्या का स्थान वहां मिल जाता है मैंने सारी विद्याएं मिल जाती हैं उसमें आ, क्या क्या विद्याएं हैं एक तो ब्रह्मज्ञान है जगत के कारण के रूप में है और जगत के अंतर्गत शरीर आदि के बारे में है कर्म के बारे में है और एक एक कर्म का परिणाम के बारे में है परिणाम सिद्धांत है और, और अन्य अन्य इस प्रकार के सिद्धांत भी है और इसमें भूगोल शास्त्र है हाँ और आकाश आदि ग्रहों के बारे में नक्षत्रों के बारे में ज्योतिष इसके सारे ज्ञान है ऐसा ज्ञान नहीं है कोई नहीं इस सब ज्ञान उसमें निहित है सारे एक एक व्यक्ति के बारे में नहीं कहा सामान्य रूप से सबको कहा गया है वो सब उसी के अंदर ब्रह्मांड में क्या क्या होता है ये सारे ज्ञान उसमें निहित है और जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ ऐसा भी ज्ञान उसमें से प्राप्त होता है इसीलिए वो सर्व निकल्प है वो ही। तो ऐसा अनेक विद्यास्थान उपब्रमशित उपब्रमशित मन उसी से मिलाया हुआ उसमें जोड़ा गया है उससे परिवर्धित है ऐसे परिवर्धित किया गया प्रदीपवत प्रदीप के समान स्वयं प्रकाश जैसा प्रदीप का दृष्टान कल दिया था वो न्याय संग्रहकार ने ये प्रदीप दीपक है दीपक जो है स्वयं प्रकाश होता है दूसरे को प्रकाशित करता है प्रदीप के समान सर्व अर्थ अवध्योदिन संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करने वाला है यानी सर्वज्ञ है ये कहने के लिए घेरु धेरे सर्वज्ञ को क्या होना चाहिए संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करना चाहिए संपूर्ण अर्थ प्रकाशित हो तब वो सर्वज्ञ हो सकता है अन्यथा सर्वज्ञ नहीं हो सकेगा तो यदि वेद सर्वज्ञ है तो सर्वाथ अवध्योदिन संपूर्ण अर्थ को प्रकाशित करता है इसीलिए सर्वज्ञ वो सर्वजज्ञ कल्प है सर्वज्ञ समान है योनि उसके भी योनि कारण ब्रह्मा उसके भी कारण ब्रह्म है योनि शब्द शास्त्र उद्र है ना उसी को लेके बोलते हैं सूत्र में जो निश्च है उसको लेके बोला जो सर्वज्ञ कल्प का कारण ब्रह्म है नहीं ईदृश से शास्त्र से ऋग्वेदादिलक्षण ज्ञ गुणावित सर्वज्ञान अन्य संभव अस्ति ये तो नहीं कह सकता है ठीक है वेद तो सर्वज्ञ है किंतु उसका कारण सर्वज्ञोनी की कोई आवश्यकता नहीं बोलता है ऐसा संभव नहीं है इस प्रकार के नहीं ईदृश्य ई दृश्य मन प्रसिद्ध है आपको बताया गया इस प्रकार सर्वज्ञ कल्प जो शास्त्र है शास्त्र से ऋग्वेदादिषण से ऋग्वेदादि लक्षण जो शास्त्र है उसका सर्वज्ञ गुणान्वित उसमें सर्वज्ञ गुण देखा गया है वास्तव में उसमें सर्वज्ञता है सब कुछ जानता है सब कुछ उसमें है सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञात अन्य था वो सर्वज्ञ गुण उसमें है तब तो कारण क्या होना चाहिए वो भी सर्वज्ञ होना चाहिए असर्वज्ञ कारण से सर्वज्ञ नहीं निकल सकता इसीलिए सर्वज्ञात कारण भी सर्वज्ञ होता है ऐसा अनुमान होता है सर्वज्ञात अन्यतः संभव ना नहीं हो सकता तब बोलते हैं ये कैसे मालूम हुआ कि सर्वज्ञ से ही सर्वज्ञ हो सकता है कभी कभी असर्वज्ञ में भी सर्वज्ञ हुआ करता है तो बोलते हैं नहीं सर्वज्ञ से ही सर्वज्ञ होता है जैसे देखो यद यदि विस्ताराथम शास्त्र यस्मादस्माद पुरुष विशेषा संभवती लोग मैं ऐसा देखा जो जो शास्त्र के विस्तार के लिए जो जो विशेष शास्त्र को लिया उन विशेष शास्त्रों के विस्तार के लिए जो जो पुरुष तैयार होता है बन बनाता है। पुरुष विशेषा संभव है शास्त्र जो जो शास्त्र का विस्तार जो जो पुरुष से होता है जयसे यथा आदि, पाणिदे एक अभी स तदप्यधिक विज्ञान यदि प्रसिद्ध लोके तो व्याकरण आदिशास्त्र को देखिए व्याकरणादिशास्त्र विस्तार का है व्याकरण शास्त्र का विस्तार है यह पार्य ऋषि से आया तो पारण्य ऋषि से व्याकरण शास्त्र आया तो पारण्य ऋषि उससे भी ज्यादा जानने वाले तो होंगे ऐसा अच्छा नहीं कि पारण्य ऋषि व्याकरण को नहीं जानता है फिर व्याकरण लिखा तो नहीं होता है तो जानते आजकल तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जानता नहीं है फिर भी किताब लिखते हैं ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने तो व्याकरण आदि पाणिन्य देख पाणिन्यदि ऋषि है वो व्याकरण शास्त्र को बनाया वो व्याकरण शास्त्र पाणनी की दृष्टि से क्या है ये, ये एक देशार्थ पाणनी जी जितने व्याकरण के बारे में जानते हैं उसका एक देश एक अंश वहां रखा है कुछ भाग ही रखा है पूरा पूरा तो नहीं रखा है एक देशाथमअपी सदो अधिकतर विज्ञान हाई जब एक देश को आप जानते हैं तो वो उसी से भी अधिक विज्ञान वाले हैं अधिक जानने वाले हैं ऐसा लोग में प्रसिद्ध है लोग में सब लोग मानते हैं ऐसा होता है ऐसे में ऋग्वेद आदि को आप लोग तो ऋग्वेद आदि जो शास्त्र है वो सर्वज्ञ है कल्प है ऐसा लोग में जानते हैं तो ऋग्वेद आदि शास्त्र का जो कारण होगा वो भी सर्वज्ञ होना चाहिए तो क्यों वक्तव्यम अनेक शाखा भेद भिन्न देव्य मनुष्य वर्ण आसमि प्रवभागेदोर्ेदाद्याख्य सर्वज्ञा अयत्न लीला न्याय पुष निश्वासव यस्मा महदोभूता संभवः देखो अब ये देखो किम वक्त कौटिदीक इसके बारे में क्या कहना अनेक शाखा भेद भिन्नस्त भेद की अनेक शाखाएं, शाखा भेद से भिन्न है शाखा अनेक शाखाओं होने से अनेक शाखाओं के भेद हो गया उस भेद से भेद जैसा दिखता है भेद तैयार हो गया तो अनेक शाखा भेद भिन्न अनेक ही अनेका अनेक भी शाखा भी अनेक भेद भिन्न, अनेक शाखा भेद भिन्न ऐसा अनेक शाखाओं से भेद करके फिर उसमें भिन्नता आई ऐसे वेद और क्या है देव तिरक मनुष्य देवताओं के बारे में वर्णन है तिरियक पशु आदि के बारे में वर्णन है मनुष्य के बारे में वर्णन है वर्णाश्रम व्यवस्था ये बहुत बड़ी चीज होती है चादुर वर्ण मया श्रष्टम गुणकर्म व्यवस्था भगवान ने कहा यह वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई है वेद ने बनाया तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था प्रभाग हेतु तो ये का कारण है ऐसा ऋग्वेदाद्याख्य ऋग्वेदादि जिसका नाम है ऐसा सर्वत, सर्वत आकारज्ञान ही उसका आकार संपूर्ण ज्ञान उसमें है यही इसका आकार है सर्वज्ञान आकार से अप्रयत्न न प्रयत्न के बिना इतना जो सर्वज आकार वाला ज्ञान जिसमें है उस वेद को अप्रयत्न सिद्ध किया हो सकता है वो प्रयत्न करके कोई सिद्ध कर भी ले, लेकिन कहते हैं प्रयत्न सिद्ध नहीं होता वो सरलदार सिद्ध किया सरलदार सिद्ध करना मतलब आप बढ़िया ढंग से जानता है तभी सरलता से कर सकता है कोई सरलता से बोलता है तो अच्छी तरह जानता है तभी सरलता से बोलता है नहीं इधर उधर करके घुमा फिराएगा वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है यहाँ अप्रयत्न से सिद्ध है कि तो सर्वता से बता दिया कैसे लीला न्याय न्यायी लीला के समाज जैसे खेल जैसा गुरु ने तैयार किया क्या दिया पुरुष निश्वास इसीलिए पुरुष निश्वास का कहा गया वहाँ अस् महो भूत निश्वसित वेद जैसे आपको निश्वास छोड़ने में अंदर से बाहर छोड़ने में अंदर लेने में कोई तकलीफ नहीं होता है आराम से आप करते हैं इसी प्रकार वो ब्रह्म जो है ये को बनाया तो बिल्कुल सरलता से सहजता से बनाया कोई प्रयास नहीं हुआ लीला न्याय न पुरुष निश्वास वस्मा महदो भूताद योने संभव जिस महदूत योनि से संभव है कहां कहा महदो भोध्य निश्वित इत्यादि इत्यादि से कहा गया तस्य महदोभूत उस भूत का निरादिशयम निरधिशय सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व तब वो निरिशय सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान ये सिद्ध हो जाता हो तो है निरधिशय सर्वज्ञत्व सर्वशक्ति भी सिद्ध होगा तो ऐसा दोनों ही सिद्ध होता है क्योंकि अस्य महदोभूत निरादिशयम सर्वज्ञत्व तो वो महदभूत है वो इससे ज्यादा सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी है सर्वज्ञ होने के लिए उसके पास शक्ति नहीं है तो नहीं हो सकता हाँ तो शक्ति भी तो होनी चाहिए तो सर्वज शक्तिमान ऐसा जिससे होता है ये काम इसीलिए ये अनुमान हो जाएगा इससे कि जो वेद है वो सर्वज्ञ है तो उस वेद को जानने वाला भी सर्वज्ञ होना चाहिए इस प्रकार सर्वच्छ सिद्ध होगा ठीक है चादुर्वर्ण चाद चादुराश्रम्यादि महा विषय महद्वेदादिशास्त्र की शास्त्र को महत क्यों कहा महतः ऋग्वेदादे विश्लेषण दे दिया कि महत्व तो क्यों है कि जितने महत्ता यहाँ दिखाया दिखाई पड़ता है उससे उस भी बहुत ज्यादा महत्ता इसलिए वो और महत्व है चादुर्वर्ण्य चादुर्वर्ण्य की व्यवस्था एक महान कार्य है चादुर्वर्ण को बनाया चार वर्णों को बनाया अब महान कार्य क्यों तो है कि कोई आदमी ये चादुर्वर्ण की व्यवस्था को बनाते तो उसके प्रति लोग देश करते और बाद में वो नहीं मानते लेकिन ऐसा नहीं हो सकता विभेद में ही कहा गया है चार वर्ण की व्यवस्था ऐसा तो चादुर्वर्ण्य चुराश्रम चदुराश्रम की व्यवस्था एक एक आश्रम में क्या क्या करना चाहिए उसको ठीक से व्यवस्थित किया ये सब व्यवस्था संबंधित शास्त्र है तो ये दोनों व्यवस्था आदि आदि बहुत किया ना? और क्या है से दुर्विधरण अत्यलोक संभेदाय ऐसा कहते अन्यत्र कहा है वो एक से के समान है एक बाढ़ के समान है जो जिसको जहां रहना चाहिए वो वही रहता है वही कार्य करता है उससे आगे नहीं बढ़ता तो जैसे सूर्य को कोई को कार्य दिया गया है वो वही करता है भीषात्मा वाधप बदे भीष उदय सूर्य वो उसी से डर करके सब कुछ करता है ये जो वायु इधर उधर बह रहा है ना ये भी भगवान के डर के ब... से कर रहा भीषण उदयधी सूर्य उस भगवान से डर के रोज सूर्य उदय अस्त हो रहा है और टाइम पर करता है हमारा जैसा नहीं कभी एक दिन उठा कभी एक दिन देर से कभी एक दिन ऐसा नहीं तो बिल्कुल सही ढंग से करता है फिर इधर चंचल नहीं होता है और समय पर कर रहा है इसका मतलब किसी से डर रहा है उसके बिना कोई समय पर कार्य नहीं करता समय पर कार्य करना तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आलस्य में मनुष्य न शरीर तो महान रिपूंगा बहुत बड़ा एक शत्रु है हमारे शरीर में उसका नाम है आलस्य वो क्या करता है वो बाहर कुछ नहीं करता किंतु तो आपको कुछ करने नहीं देता वो समय पर कुछ करने नहीं देगा वो खींच करके बिठा देता है बोला वो गया ठीक है अब क्या करना है तो बोला बैठो वो बोलेगा वो ऐसा बोल करके आपको फंसा देता है फिर आप जो है कोई कार्य नहीं कर पाएंगे सिद्ध नहीं कर पाएंगे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे ऐसे होता है फिर दुख भी होता है उससे परेशानी भी होती है तो ऐसे रिघु बैठा हुआ है तो कोई समय पर कार्य नहीं करेगा यदि डर नहीं होगा तो, तो इसीलिए वो कल्पना है कि उस भगवान से डर के सब कुछ करना हाँ वो ये तो समय से करता है तो सब समय से कराने के लिए उस भगवान को मानना पड़ेगा तो इतना बड़ा कार्य हो रहा है ये जगत की व्यवस्था कोई छोटा कार्य तो है नहीं क्यों छोटे मोटे व्यवस्था के लिए भी कितना मुश्किल पड़ता है ऐसे में ये सारे की व्यवस्था हृदयों की व्यवस्था हाँ सब अलग अलग व्यवस्था है तो ये महान कार्य आधी से लेना महा विषयत्व अब जानने के लिए उतना विषय भी है उसके पास हरेक व्यक्ति की आवश्यकता जाननी है उसको कहां पहुंचाना है क्या करना है सारे जानना है वो दिन में क्या करेगा रात में क्या करेगा ये भी जानना है पर सीसा भी रखना है ना वो क्या क्या करता है वो बहुत मुश्किल है उसका तो महान महाविषय से तो आप महद ऋग्वेदादिशास्त्र इसलिए ऋग्वेदादिशास्त्र महद है बहुत व्यापक है ऐसा मानना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं न केवलम महाविषयत्व न से महत्व केवल महाविषय को होने से ये महत्व है इतनी ही नहीं किंतु अनेक अंग उपांग उपकरण तया भी क्या वो ग्रंथ का जो कलेवर है वो भी बड़ा एक तो विषय ही बड़ा हो गया तो इसलिए भी बड़ा है कि उसका सारे का ध्यान रखना मतलब बहुत व्यापक विषय है इसी प्रकार उसका कलेबर भी व्यापक है किंतु अनेक अंग अनेक अंग है उसमें और उपांग भी है शाखाएं अनेक शाखाएं, उन शाखाओं के भी अलग अलग संबंध है, है। ऐसी बहुत बड़ी व्यवस्था है बहुत लंबी व्यवस्था है उसको एक बार पढ़ने के लिए भी कितना समय लगता है इसलिए देखिए ये जो है ना ये जो वेद के नित्यता अपौरुषेयत्व तो इसके जो विशाल विस्तार विषय है कई बार इसके बारे में हमने चर्चा यहाँ की है अब ये अभी तक जितने शाखाएं हम आपको उपलब्ध है एक पूरे शाखाओं की गिनती तो एक हजार एक सौ तो अस्सी बताए अभी वो तो है नहीं इतनी शाखा को पढ़ने वाले कोई नहीं क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं सब लोग दूसरे नौकरी करने में लग गए अब ऐसे में शाखा पढ़ने के लिए करने के लिए नहीं सब छोड़ रहे थे ऐसे नष्ट होते जा रहा मतलब लुप्त तो हो रहा है ऐसे में इस समय जो मतलब गत दस वर्ष पहले तक आठ शाखाएं जीवित केवल आठ शाखा एक हजार एक सौ अस्सी में से केवल आठ अभी है यानी आठ शाखाओं को पढ़ने वाले उसके ब्राह्मण ग्रंथ अरण्य ग्रंथ उपनिषद ग्रंथ और उसी से जितने कर्म है उसको करने वाले अभी प्राप्त होते हैं उसके उच्चारण होता है उसमें एक दो शाखाओं में कुछ सम, आ, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता जो भी है आठ शाखाएं अभी जीवित है अब इन आठ शाखाओं को आठ शाखा वाले जो ब्राह्मण है जो वेद पाठी है उनको बुला करके एक बार पाठ कराया गया है दक्षिण में कार्यक्रम में पाठ कराया पूरा उसके स्वर सहित जो विस्तार से पाठ कराया तो उतने पाठ करने में उनको तीन सौ से ज्यादा घंटों का समय की आवश्यकता तीन सौ से ज्यादा उतना ही करने से 300 से इतना हो गया 8 शाखाओं में इतने ग्रंथ जो प्राप्त है अब आप अनुमान करो एक हजार एक सौ शाखाओं के यदि पाठ कराना चाहे तो कितने लगेगा लगभग चालीस हजार घंटे लगेंगे चालीस हजार के आसपास आएगी बिल तो ये चालीस हजार घंटों का जो पाठ है वो तो केवल पाठ में अब उसको पढ़ना है समझ लो इतना आप पढ़ना चाहेंगे हो सकता है नहीं हो सकता चालीस हजार घंटों के पढ़ना है मतलब आपको कितने जी भी लगेगा उसकी शाख पर हो वो सारे जो है याद रखना इसको करना ये एक जन्म में असंभव है हा? तो हो ही नहीं सकता इसीलिए शाखा उनको विभक्त करके रखा अब जो है ये जो शाखाएं भी है इनको पढ़ने के लिए इनको सिखाने के लिए जो ब्राह्मण अभिजीवित है जो परंपराएं जीवित है इनको बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ब्राह्मणों का जो जीवन है पूरा वेद में समर्पित इसलिए था लोग नहीं समझते लोग सोचते हैं ये ब्राह्मणों को सब खिलाना पड़ता है रखना देना पड़ता है और वो जो है वो खा पी करके बैठ रहा है ऐसा सोचता है लेकिन जो नियम उनका उन, उन जीवन में है उस नियमों का आप देखने से मालूम पड़ता है कि वेद की ये रक्षा वेद को कैसे रक्षा करना है तो ये कोई पाठ करके ही रक्षा कर सकता है क्योंकि ये सौध परम्परा से सल्तान सूजी के द्वारा ये सुना करके कल कहा था ना वेदाध्ययन सर्वम द्रध्यन पूर्वक अब ये परंपरा है अध्ययन से करना है किताब में रखने से कोई काम आने वाला नहीं तो इसीलिए इसको रक्षा करके रखने के लिए वेद पाठ को कराना आवश्यक है वेद पाठ को करके अपने जीवन में कुछ भी सीखना है तो पूरे उसमें समर्पित होना पड़ेगा उसके बिना नहीं हो सकता इसीलिए पूरे एक विभाग को उसके लिए रख दिया आप ये वेद पाठ करो और आपकी रक्षा बाकी लोग करेंगे क्यों वो अब वेद पाठ करता रहेगा वो खेती करने जाएगा दूसरे काम में जाएगा वेद पाठ के लिए समय नहीं मिलेगा वो संध्या करेगा ये पूजा करेगा फिर उसका आवृत्ति करेगा कि वो खेती करेगा क्या करेगा इसलिए उनको कहा गया कि आप इस प्रकार शुद्ध जीवन अपनाते हुए इसको दोहराते रहो दोहराते रहो अभ्यास करते रहो और बाद में ये हो जाएगा अब जब वो रहेगा बाकी लोग उनकी रक्षा करेंगे तब जाके वेद की रक्षा होगी तो वेद को रक्षा करने के लिए और कोई उपाय नहीं दिखा इस प्रकार से व्यवस्था बनाए तो उनकी वो ड्यूटी है वो करते रहना और बात ये कहा कि यदि ब्राह्मण है तो वो कमाने के लिए नहीं जाना चाहिए वो कमाने के लिए जाना ब्राह्मण के लिए पाप माना गया गलत काम क्यों कमाने के लिए गया तो यह छोड़ देगा अब इसलिए ऐसा हो गया सब कमाने के लिए गया तो वेद पाठ कोई नहीं कर रहा और जो भी कर रहा है उसको भी अपने जीवन के लिए वस्तु नहीं मिल आती है क्योंकि तो लोग नहीं दे रहा है तो बेचारा परेशान होकर के यदि स्वयं वेदपाठी है तो उसका पुत्र को वेदपाठी नहीं बनाए क्यों तो वो देखा है कि ये परेशानी है तो है तो हम किसकी रक्षा कर रहे हैं हम वेद की रक्षा कर रहे हैं हम भारत संस्कृति की रक्षा कर रहे है? ये सब हम बोलते रहते हैं वो और कुछ हो रहा है इसके कारण इसमें ऐसा हो गया लोग बोलते हैं कि लोग नहीं कर रहे हम क्या कर सकते लोग नहीं कर रहे हैं उनको कराने के लिए आप कोई सुविधा दे रहे हैं क्या कोई सुविधा नहीं दे रहा और जो अधिकारी नहीं है उनको परंपरा से आचार विचार का कोई ज्ञान नहीं है ऐसे लोग वेद पढ़ लेते हैं तो या कुछ न कुछ उच्चारण कर लेते हैं उसका कोई काम नहीं आता है क्योंकि जो अधिकारी है वो परंपरा से उसका आचार विचार में रखे तभी वो काम आता है नहीं तो कोई काम आता पाठ तो कोई भी सुना सकता है कोई भी संगीतकार पढ़ेंगे तो उसको पाठ तो आ जाएगा पाठ आने से कुछ नहीं होता है वो उससे वेद की रक्षा नहीं होती वेद की रक्षा वो परंपरा आचार विचार के साथ रक्षा होती है तो इसीलिए वो परंपरा नष्ट हो रही है तो परंपरा को बचाने के लिए वेद में ये व्यवस्था दी गई हमारे जो वर्णाश्रम की व्यवस्था इस प्रकार दी गई तो समाज में सारे व्यवस्थित रहे तो इसीलिए अनेक अंगोपा अंग है सबको जानना है तो कितने समय चाहिए कि सामान्य रूप एक विषय को आप तैयार करके उसमें प्रावीण्य प्राप्त करने के लिए ही पूरा जीवन आपका लग जाता है कितने पच्चीस साल लग जाता और यहाँ तो ये कितना समय चाहिए बचपन से लगना पड़ेगा छोटे उम्र से लगेगा तब जाकर के हो सकता है धीरे धीरे याद करके वो अंदर जाएगा आगे आगे बढ़ सकता है नहीं तो नहीं कर सकता इसलिए ये अंगोबांग की व्यवस्था ये सारे जो रखा है तो कितने विस्तार है ये पूरा है इसने कहा अनेक विद्यास्थान वृचित ये अनेक विद्यास्थान क्या क्या है बोलते पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणी व्याकरण आदि च देश विद्यास्थानी इनको विद्यास्थान ऐसा कहा गया शास्त्रों में पुराण है क्योंकि पुराण में यद्यपि कथाएं हैं तो भी पुराण वेद के अनुकूल चलते हैं पुराण कभी भी वेद का विरुद्ध नहीं बोलता है जो भी कथाएं पुराण में होंगे उसका सार में कोई न कोई वेद वाक्य आपको मिलेगा और उसी को विस्तार करता है ये सब लोग आज भूल गए, नहीं समझते हैं कि वेद से उसका क्या संबंध है वहां तो ऐसे ऐसे अतिशय कथाएं दिखाई पड़ेगी क्योंकि वो तो कथा नहीं है वो कुछ विस्तार कर रहा है इसीलिए पुराण उपबृद वेद पुराण के द्वारा वेद को स्पष्ट रूप से समझना ऐसा कहा और अच्छे पुराण वक्ता होने के लिए अच्छा वेद को जानना भी जरूरी है ऐसा श्लोक पढ़कर के पुराण कथा वक्ता नहीं बन सकता श्रोक तो उसके दोनों का संबंध है और न्याय शास्त्र है मीमांसा शास्त्र है धर्म शास्त्र है हाँ इन सब का व्याकरण शास्त्र है ठंड है व्याकरण ज्वादिश इत्यादि जो है दश विद्या ये दशों को विद्यास्थान नाम से कहा गया है ये स्मृति विमान स्मृति में या स्मृति में सब मिलेगा जाता है आवत। इस प्रकार जो विद्यास्थान है उनके द्वारा उपकृत है ये वेद से ही उपकृत है प्राप्त है वेद इसका विस्तार करता तो है तो तद्वारा उपकृत से अण्य शंका भी शास्त्र अर्थापास्ता ये कथन के द्वारा शिष्ट संग्रह होने से शिष्टाचार के द्वारा परिगृहित होने से जो भी शास्त्र आया है शिष्टाचार में जो भी आ जाता है उसमें अप्रामाण्य है यह शंका का भी निराकरण हो गया उसमें भी प्रामाणिकता है क्योंकि वेद के साथ संबंध रखने से शिष्टाचार की जो परंपरा है वो भी प्रमाण है ऐसा माना जाता है शास्त्र से तो यदि कोई शिष्टाचार से कोई चीज प्राप्त होती है वो यदि वेद के अनुकूल है शिष्टाचार कहने से वेद का अनुकूल हो जाता है ऐसे में उसमें अर्थ प्रामाणिकता की शंका नहीं करनी चाहिए वो भी प्रमाण ही होता है तो इसीलिए उसमें अप्रामाणिकता की शंका को अपाप्त किया इस वाक्य के द्वारा अपाप्त किया जो अनेक कहा ना अनेक अंग अनेक विद्यास्थान उपवृंदिद इस वाक्य से वो सबका मूल वहां है पुराणादि पुराणादिप्रणेता महर्षय तथा तथा वेदा व्याचाण तदर्थ आदरण अन्तिषंत वेदाद ये कहने का तात्पर्य ये है कि पुराणादि पुराणादि ग्रंथों को जिन्होंने बनाया ऐसे महर्षियों ने तथा तथा वेदा जैसे जैसे उन्होंने व्याख्या की वेदों को ही व्याख्या तथा तथा वेदांत व्याधक्षाणा वेदों की व्याख्या ही वहां होती है वेदों की व्याख्या में उसका कुछ विस्तार से करता है कि आपको वहाँ आकर्षित करने के लिए वेद के तरफ आकर्षित करने के लिए वो कथा बना करके बोलता है क्योंकि कथा सुनने से आपको नींद नहीं आती है ऐसे हाँ। सुनने से नींद आ जाती है इसलिए कथा बनाते हैं फिर उसमें गाना भी होता है भजन भी होता है अलग अलग प्रकार की कथा कथा भी अलग अलग प्रकार की होती है आ, एक नारद शैली है एक हनुमत शैली है एक व्यास शैली है किसी कथा की भी अलग अलग शैली है तो उसमें सब होता है उसमें गाने होते हैं भजन होता है सब कुछ होता है जैसे भी है वो कथा सुनाते हैं तो कथा सुनने से आप सुन करके बैठ जाएगी घंटों तक चार पांच घंटे बैठेंगे। एक घंटा आप ब्रह्म सूत्र नहीं सुन सकते किंतु चार पांच घंटे बैठ के कथा सुन सकते सकता नहीं तो इसीलिए कथा बनाया वो, वो पहले ऋषि लोग भी जानते थे कि ऐसे ऐसे सूत्र बना के रखेंगे जो बोलना भी मुश्किल है सुनने से भी कुछ समझ में नहीं आता तो ये रखेंगे तो ये नष्ट हो जाएगा किसी को कोई समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे ये सब काम का नहीं है जैसे आजकल वेद कोई नहीं पढ़ता है कि वेद पढ़ना नहीं आ रहा है तो क्या करना है अब जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ सब तैयार होकर के अपने विद्वान मदद करके बैठे हैं सिर्फ वेद खोल करके देखते हैं कुछ समझ में नहीं आया चुपचाप बंद करके रख देता है उसके बाद बोलता है ये पढ़ने लायक नहीं है वो ये नहीं कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है ये नहीं कहेगा क्योंकि अपने को विद्वान माना हुआ है और मैं इतने पढ़ा लिखा हूँ वो इतना पढ़ा लिखा है ये पढ़ना नहीं आ रहा है ऐसा तो का नहीं वो बोलता है ये पढ़ने लायक नहीं है ऐसा बोलता है वो उसको लाइब्रेरी में मतलब कुछ अलमारी का अंदर रहने दो वो नहीं खोल के पढ़ना क्यों समझ में नहीं आ रहा ऐसा करके छोड़ने वाले थे इसीलिए उन्होंने ऋषियों ने सोचा कि इसका कोई विस्तार से करना पड़ेगा लोगों को मन में लगे रोचक बना लिखना पड़ेगा ऐसा उन्होंने रोचक बना करके कथाएं बनाई इसलिए कहा कि वेद के आधार पर बनाए हर एक कथा के पीछे कुछ वेद शास्त्र मिलेगा तदर्थम जो आदरण अनुतिष्ठान था और उसमें वेद में जो कहा गया उसी अर्थ को उन आचारों को बहुत आदर दे करके आदरण अनुतिहा आदर से अनुष्ठान करते हुए अनुतिष्ठान माना अनुष्ठान करना अनुष्ठान करते हुए वेदान आदरत बनता वेदों को ही आदर दिया गया है यानी पुराण इससे अतिरिक्त नहीं है वेद का ही सार वेद को ही कहा हर एक पुराण में आपको ये मिलेगा कि ये वेद का सार है जो वेद नहीं पढ़ सकता उनके लिए बनाया है आप पढ़िए ऐसा करके करके वहां स्तुति का धाय होती है और पुराण महिमा में बहुत लिखते हैं क्यों इसीलिए कि वो ऐसा करे वेद तो नहीं पढ़ रहा है तो कम से कम इसको पढ़ के अपने धर्म को बचाए रखे आचरण को बनाए रखें ये तद कथम आप सद अप्राम्य में भाव ऐसे स्थिति में तथम ऐसे स्थिति में उन पुराण आदि को कैसे बोल सकते हैं वो भी प्रमाण है उसकी प्रामाण्यता भी किसी वेद से ही प्राप्त होती है इसीलिए वो अप्रमाण नहीं है अबोधित्व अस्पष्ट बोधितत्व अभावी वेदा वेदानाम प्रामाण्य विद्या बोलते है कभी कभी होता है वेद तो ठीक है बहुत जानता है जानकार है किंतु ठीक से बोध नहीं कराता अस्पष्ट बोध है hmm. कई लोग ऐसे होते बहुत बड़े विद्वान होते हैं किंतु वो बोध कराएंगे तो कुछ समझ में नहीं आए स्पष्टता नहीं होती है बोध कराना नहीं आता है स्पष्ट रहता है वो कभी सिर नहीं रहता या पूंज नहीं रहता ऐसे रहता है और ऐसे इसे होता है यह होगा तो भी अपराण्य हो जाता हाँ, तो अबोधितत्व तो नहीं होना चाहिए बोध से रहित ना हो और अस्पष्ट बोध भी ना हो जो हो स्पष्ट हो ऐसा होना चाहिए तो ये दोनों गुण भी वेद में हैं। भी तो तो तो है इसीलिए भी आता है तो अबोधितत्व स्पष्ट बोधितत्व और अभाव स्पष्ट बोधितत्व है उसमें और बोधित ज्ञान प्राप्त होता है ज्ञान का फल भी है ज्ञान प्राप्त होता है और अस्पष्ट रूप से कहता है ये दोनों होने से वेदान प्रामाण्यम वेद में प्रामाण्यता उस कारण से भी है उसी को कहा प्रदीपवत का प्रदीप के समान प्रदीपवत सर्वाद्योदीन एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे थी कहा प्रदीप क्या, क्या है प्रकाश है वो प्रकाश जब प्रकाशित करेगा तो स्पष्ट रूप से प्रकाशित करता है वो आधा करेगा आधा नहीं करेगा ऐसा नहीं जिसमें प्रकाश पड़ेगा वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा इसलिए स्पष्टता है उत्तीव्योपयुक्त विशेषण जितने कथन हुआ उस कथन के उसके आधार पर उपजीव्य मन उधार लेकर सर्वज्ञत्पयुक्त के लिए उपयुक्त अन्य विशेषण को भी कथ्य हैं अन्य विशेषण है सर्वावदिन सर्वज योनि कारण ब्रह्म इत्यादि तवत प्रदीप का दृष्टांत दिया तो प्रदीप के समान जो है च सां साषयत्वुक्र शास्त्रीया तथा ये सादृश्य है सर्वज्ञ ज्ञानस्य सर्विषयुक्र भी कि सर्वज्ञ ज्ञान जिसको हम सर्वज्ञ बनाना चाह रहे हैं उसमें सर्वज्ञ ज्ञान रहेगा सबको जानने वाला ज्ञान बोले सर्वज्ञ ज्ञान सर्व विषयत्व तो वो सर्व विषय को होना पड़ेगा ये सर्वज्ञ ज्ञान का मतलब क्या है वो सर्व विषय को जानना पड़ेगा तो सर्व विषय की जानेंगे तो ऐसा कहने से शास्त्रीय आया उस उक्ति से ये जो कथन हुआ ना सर्वज्ञ हो तो सर्व विषय होना चाहिए आग भाष्यकार ने कहा सर्वाथव्योदिना कहा सर्वज्ञ होने के लिए सर्व विषय को प्रकाशित करना पड़ेगा आए थे कथन से शास्त्रीय तथा शास्त्रीय विषय में भी तथा कहा गया ये शास्त्रीय उक्ते है ये उक्त उक्ति स्त्रीलिंग है इसीलिए वोष्टि एक वजन में शास्त्रीय कहा शास्त्रीय संबंध उक्ति का भी यही तात्पर्य होगा कि वो भी यदि सर्वज्ञ है तो सर्व विषय का ज्ञान उसमें निहित रहेगा ठीक है कल्प प्रत्ययो अचेतन ये जो कल्प प्रत्यय होता है सर्वज्ञ कल्पात का है ना सर्वज्ञ कल्पस्य कल्पस्वज्ञ कल्प मैंने सर्वज्ञ कहरे से होने वाला था एक कल्पक क्यों लगाया कल्प एक प्रत्यय है ईषद असमाप्तो कल्प देश्य देशीय ऐसा एक सूत्र कि थोड़ा कम है ऐसा बोलने के लिए ईशत असमाप्त हो थोड़ा कम है लेकिन बाकी ठीक है सर्वज्ञ कल्प बोला तो पूरा सर्वोच्च नहीं है सर्वज्ञ से थोड़ा कम है सर्वज्ञ देशीय आचार्य कल्पहा ऐसे ऐसे बोला था आचार्य नहीं है आचार्य कल्प है थोड़ा सा कम है तो ये कल्प प्रत्यय जो होता है ये अ, अ, अल्प में होता है मैंने थोड़ा ईषद समाप्ति में अर्थ में होता है ईषद समाप्ति के लिए ईषद कम थोड़ा सा कम है ऐसे स्थिति में उसका प्रयोग होगा तो यहां कल्प प्रत्यय क्यों लगाया क्योंकि सर्वज्ञ कल्पस्थग्वेद आदि कहना चाह रहे तो ऋग्वेद आदि सर्वज्ञ नहीं है सर्वज्ञ कल्प है क्यों ऐसा अभी एक बड़ा प्रश्न है तो इसीलिए कह रहे हैं कि यह कल्प प्रत्यय इसलिए लगाया क्यों ऋग्वेद आदि को सर्वज्ञ बनाना हमारा इष्ट नहीं है ऋग्वेद आदि का जो कारण है वो सर्वज्ञ है ऋग्वेद आदि लोक में सर्वज्ञ रूप से प्रसिद्ध है तो वो क्यों है क्योंकि अचेतन ये ऋग्वेद आदि स्वयं अचेतन है ये शब्द के रूप में अचेतन है हाँ इसके बारे में बताएंगे भाष्यकार ने एक जगह इसको चेतन रूप से ही कहा कि चेतन के साथ अभिन्न करके वेद आदि को भी निश्चय है क्योंकि तो शब्द जो है चेतन से उत्पन्न होता है और शब्द में आश्रित जो भी कार्य होता है चेतन कार्य में होता है इसलिए वो मन में उसकी आवृत्ति होती है ऐसे ऐसे कारण दिखा करके चेतना तो कहा बहुत अच्छी तरह कहा है चैत्र उपनिषद में मनोमय कोष की व्याख्या में है ही हाँ इसके विषय में कहा So, वो अच्छा, ये तो वो यहां तो सामान्य से लेके बता रहे हैं कि ऋग्वेद आदि को लोग में ऐसा माना जाता है इसको लेके ले। ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदस्यूर्णस्य